7 a.m. till noon on Sand Geek Radio 95.1 FM, 1460 AM. Call in at 832-570-8075 and follow me on social media. See you then. Salva Financial, helping families create wealth. They deal with providing you with life insurance, health insurance, long-term care. Please call Nuruldeen Hamdani at eight three two seven seven six three six four two. eight three two seven seven six three six four two. Listen to their segment on Thursday at four thirty p.m. on Sangeet Radio ninety five point one FM. Salva Financial, helping families create wealth. Why do people prefer Chase World Travel for their travel plans? Prompt service, best deals, and after-sales service, just to name a few. Now, Chase World Travel has many options for you to enjoy the best Europe has to offer while visiting back home. Chase World Travel can design custom packages for Umrah, Europe, Far East, and many other destinations around the globe. Give Chase World Travel a call today at two eight one nine four zero zero four two four, or visit chaseworldtravel dot com. Chase World Travel is a proud sponsor. of Sungith Radio for over 15 years. New arrivals at Rup Sari Palace. Step into elegance with our latest collections of stylish suits, graceful kurtais, stunning saris, and so much more. Fresh designs, best prices, and unmatched quality. Whether it's a festive occasion or daily wear, you'll find your perfect look at Rup Sari Palace, where tradition meets trend. Visit and upgrade your wardrobe today with timeless beauty and modern flair. Hurry, new stock is going fast at Rup Sari Palace, located off a of six six six six Harwin Drive. Call today at. Seven one three two seven eight seven six six seven. Seven one three two seven eight seven six six seven. Sangi Radio, KBRZ, where it all happens. Satya, Satya, Madam Madam, Tere Dil Haseen. satia satia oh. sun ke humne sari peeli hansi o oh. ho oh. ho रहे तू हसी रहे हया की लाली खिलती रहे के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे सोनी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे तो जमीन पे बरस ले हम is my only one Houston wallo taiyar ho jao ek zabardast mauke ke liye the middle east is welcoming a brand new future the upcoming मिडल ईस्ट और इस फ्यूचर का हिस्सा बनने का मौका आपके पास मौजूद है ऑस्ट्रा एंडरिचमेंट लेकर आ रहे हैं यूएई का स्टनिंग बीच फ्रेंट प्रोजेक्ट अस्टर पीस डिजाइन बायीद आर्किटेक्ट्स। सिक्स और सेवन दिसंबर, फोर सीजन होटल ह्यूस्टन सुबह दस से लेकर शाम सात बजे तक यहाँ आपको मिलेगा टैक्स फ्री हाई आर ओ पेमेंट प्लान UAE गोल्डन वीजा और अप टू 20% परसेंट इंडिया सिर्फ पांच मिनट अवे जी हाँ फाइव मिनट अवे फ्रॉम दाइन वाइन ये इन्वेस्टमेंट नहीं एक लाइफ स्टाइल है सो डोंट वेट अ बुक योर कंसल्टेशन टूडे एन स्टेप इन टू अर्ल्ड ऑफ लग्जरी जहाँ आज का डिसीजन कल की लेगेसी बन जाता है By तो आप लोगों ने डेट याद रखनी है छह और सात दिसंबर फोर सीजन होटल ह्यूस्टन टेन एम टू सेवन पी तक आप यहाँ जाइए इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए फिर न कहिएगा कि खबर न हुई और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज की जो पाकिस्तान में काफी गरमा गरम हो गई है और जहाँ तक बात है इमोशंस की ये स्टोरी डेफिनेटली आपको टच करेगी तो बात हो रही है शहीद एसएसपी चौधरी असलम की विडो नौरीन असलम की जिन्होंने रिसेंटली बॉलीवुड फिल्म धुरन्धार के ट्रेलर पर श रद्द अमल का इजहार किया है असलम का कहना है कि फिल्म में उनके लेट हस्बैंड चौधरी असलम के कैरेक्टर के साथ काफी चीजें इनएकुरेटली दिखाई गई हैं। ट्रेलर में कहा गया एक डायलॉग शैतान और जिनसे पैदा होने वाले बच्चे को चौधरी असलम कहते हैं ये डायलॉग है उस मूवी का नौरीन असलम के मुताबिक उनकी फैमिली स्पेशली उनकी मदर के कैरेक्टर को इंसल्ट करता है ये जुमला उनका कहना है और मैं थोड़ा कैजली आपको ये बता भी दू कि हम आ, वो उनका कहना है कि हम मुस्लिम हैं और हमारे यहाँ ऐसी होती नहीं है और मेरी सास एक बहुत ही नेक और शरीफ औरत थी और दोस्तों ने ये भी नई किया कि कि उनको पता है कि एक्टर्स गलत नहीं होते ये राइटर का काम है और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बॉलीवुड राइटर्स हमेशा पाकिस्तान को नेगेटिव लाइट में ही दिखाते हैं लेकिन वो उन, इं, उन इंडियन ऑफिशिय साइलेंट है जो चौधरी असलम के साथ कुछ एडमिट कर चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नौरीन असलम ने कहा कि अगर फिल्म उनके हस्बैंड के खिलाफ प्रोपागेंडा करेगी तो वो लीगल एक्शन लेने का हक रखती हैं। और एक और पॉइंट उन्होंने रेस किया फिल्म में रहमान डाकू को इतना बड़ा विलन दिखाया गया है जबकि असल में वो इतना बड़ा नहीं था चौधरी असलम ने असली में काफी बड़े बड़े क्रिमिनल्स को एनकाउंटर किया लेकिन बॉलीवुड ने स्टोरी को ड्रामाटाइज किया है और दोस्तों नीन असलम ने फिल्म के ट्रेलर में पीपीपी पी पी और पॉलिटिकल इमेजरी पर भी अपनी कंफ्यूजन एक्सप्रेस की है एक तरफ भुट्टो साहेबा की तस्वीर बेनजीर भुट्टो साहेबा की तस्वीर है और दूसरी तरफ पब्लिक और तीसरी तरफ रहमान डाकू उनको समझ नहीं आ रहा है की फिल्म मेकर आखिर दिखाना क्या चाहते है और उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट की डिमांड कर दी है तो दोस्तों आप भी सोचिए जब हिस्ट्री और रियल लाइफ हीरोज़ को फिल्म में डिपिक्ट किया जाता है क्या क्रिएटिव फ्रीडम और रिस्पेक्ट के बीच एक बैलेंस होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए और क्या बॉलीवुड फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रियल लाइफ पाकिस्तानी हीरोज़ और पॉलिटिकल सीन्स को ऐसे सेंसिटिव एंगल से मतलब लाइक like, प्रजेंट करें क्या ये ठीक है फिल्म धरनधार धुरन्धार जो है वो पाँच दिसम्बर को रिलीज हो रही है और कास्ट में मौजूद हैं रणवीर सिंह अक्षय खन्ना अर्जुन रामपाल और संजय दत्त काफी बड़ी स्टार लाइनअप है लेकिन अब देखने वाली बात यह खैर ट्रेलर नो no डाउट बहुत ही अमेजिंग है लेकिन जहाँ तक बात स्टोरी लाइन की है रियली कंफ्यूजिंग really क्योंकि वो जो दिखाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली फैक्ट है या नहीं है ये उस मूवी को देख ही पता चलेगा तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है की आप भी सोचते हैं की फिल्म मेकर्स को जरा थोड़ा सा थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना चाहिए ज्यादा और कुछ नहीं लेकिन बहरअल चाहे कोई भी मीडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो जब भी हम किसी भी कंट्री की किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं खासतौर पर किसी पर्सनैलिटी को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा मोहतात रहना जरूरी है और उस चीज का पहले सच्चाई तक जाना बहुत जरूरी है इसी बात के साथ जरा देखते हैं पांच दिसंबर को जब ये मूवी रिलीज होगी तो क्या मजीद गर्मा गर्म खबरें लेकर आएगी और इसके साथ साथ और कितने बड़े बड़े जो है वो कहानियां निकलती हैं ये तो हमें वक्त ही बताएगा तो आगे आगे देखें होता है क्या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 आपकी सम्मातों तक जहां बात करते हैं उन कहानियों की जो आपको छूती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं आज का सेगमेंट थोड़ा हैवी है इमिग्रेशन न्यूज जिन्हें सुनकर बहुत सारे लोग काफी डिस्टर्ब्ड हैं तो दोस्तों कल रात एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आई सीबीएस न्यूज ने रिपोर्ट किया की कि यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज यानी यू ने एक मेमो इशू किया डेटेड डिसम्बर सेकेंड और उसमें कन्फर्म कर दिया गया कि सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड अजायलम सब किस्म की इमिग्रेशन एप्लीकेशन कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं फॉर सर्टेन नेशनैलिटीज और DHS ने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि एवरी एफर्ट तो आर बेस्ट बेस्ट। मतलब कि मतलब स्क्रीनिंग और वेटिंग बहुत ज्यादा सख्त होने वाली है। सिंपल लफ्जों में बताऊँ सिंपल अल्फाजों में बताऊँ अगर आप किसी कंट्री ऑफ कंसर्न से बिलोंग करते हैं या आपका केस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एडिन के दौर में अप्रूव हुआ था तो अब आपका केस दोबारा रिव्यू होगा कुछ लोगों के तो सिटीजनशिप सेरेमनीज भी कैंसिल हो गई हैं। इमेजिन कितने सालों की मेहनत और एकदम से फोन आता है सेरेमनी कैंसल्ड बहुत ही न्यूज है अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रैवल बैन जो पहले 19 कंट्रीज पर था उसे एक्सपेंड करने की बात चल रही है ऑफिशियल कह रहे हैं की लिस्ट थर्टी कंट्रीज तक जा सकती है और इमिग्रेशन लॉयर्स कह रहे हैं कि उनके क्लाइंट्स की फाइल्स सडनली रोक दी गई हैं। यूएससीआईएस ने तो इसको प्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंटेड इन कह दिया। मतलब पहले कभी इस स्केल पर कभी ऐसा पॉज नहीं लगा ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं ये उन तमाम लोगों का मसला है जो यहां सालों से सेटल है जो फैमिली री करना चाहती है और जो अपनी सिटीजनशिप के खाब देख रहे हैं ये सब उनका मसला है इमिग्रेशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं होती ये जिंदगी होती हैं ये उम्मीदें होती हैं ये वो ख्वाब होते हैं जो लोग सोते जाते उठते बैठते देखते हैं जो अपनी नींदे कुर्बान करके पूरी की जा रही होती हैं और जब एकदम ऐसे पॉज़ेस आते हैं ना लोगों का फ्यूचर एक अजीब ही अनसर्टेनिटी में लटक जाता है और मैं चाहूंगी की आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि क्या आपके कोई जानने वाले या आप खुद आपके कोई रिलेटिव इस न्यू पोस्ट से इफेक्ट हो रहे हैं क्या आपको फेयर ये कंफ्यूजन लग रहा है ये आप समझते हैं कि ये बहुत ही टफ वेटिंग जरूरी है क्या आपकी नजर में क्या ये सब कुछ सही है आप लोग मुझे व्हाट्स पे मैसेज कर सकते हैं टू एट फिलहाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है की पैनिक बिल्कुल ना करें चेक दल यू एस वेबसाइट ओनली सोशल मीडिया रूमर अभी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं और बहुत ही उल्टी सीडी वीडियोस भी आएंगी रील्स भी आएंगी तो प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू ही यू एस के थ्रू ही जो अपडेट्स हों उनको देखते रहें और उन पर ही बिलीव करें। इस मॉस का ड्यूरेशन अभी अनक्लियर है पॉलिसी के मुताबिक हॉल्ट तब ही रिमूव होगा जब यू एस डायरेक्टर एक न्यू मेमो इश्यू करेंगे लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिव्यू रिव्यूज री रिव्यू का जो मतलब है वो नेसेसरली डिनाइल नहीं होता लेकिन टाइम फ्रेम डेफिनेटली थोड़ा बढ़ जाता है लॉन्गर हो जाता है तो जिंदगी में बहुत मुश्किल और कड़े वक्त आते हैं लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए हम अब सब आपके साथ इस न्यूज को क्लोजली फॉलो करते रहेंगे ताकि आपको वक्ता फवक्ता इस बारे में अपडेट करते रहे और आपके साथ हमें जो भी खबर मिले उसको शेयर करते रहें और अगले उसमें अगले सेगमेंट में न्यूज राउंडअप लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का oh तब तक तो जरा आप ये जो गाना है ना ये जरा सुने और याद करें ये गाना आप लोग बहुत सारे लोग जो 90s के बच्चे हैं ना वो 90s के बच्चे या 90s की जिनकी जवानी थी ताजी ताजी या जो थोड़े बड़े हो गए थे वो ये गाना कहीं भूल गए होंगे तो मैंने सोचा कि आज उनको मैं जरा ये गाना याद दिला ही दूँ को नहीं कुछ पता ऐसा भी क्या हो गया रे? जाने मुझे क्या हुआ रही धड़कने बी धड़कन तो रुक सी गई सांसों का क्या सा भी बस में नहीं अरे रे रि short commercial break It's 2 a.m. Your child's fever spikes. Where do you go? RapidCare ER, Seven Us and Locations, open 24/7 with board certified physicians. Fast, affordable emergency and injury care. Always close. RapidCare ER, Usin's number one for ER care and auto injuries. Real emergencies, real care, always open. Get ready, Elite Restaurant aapke liye laya hai Kadhai Night. Juicy, yummy Kadhai is perfect solution for evening's buffet. All you can eat, just 20 नाएन नाएन में, बंस रोड हालाना का कोयला कढ़ाई किस्सा खानी रेशमी जूनियर श्रिम श्री कोड्डा मनोड़ा मसाला कढ़ाई ये तमाम कढ़ाई की वराइटी आपको मिल रही है रेस्टोरेंट में एवरी फ्राइडे सिक्स टू नाइन पीएम फॉर रिजर्वेशंस कॉल कीजिए टू एट वन नाइन फाइव सेवन फोर वन जीरो या विजिट कीजिए वन साउथ हाईवे सिक्स शुगर एंड इंतजार किस बात का है चलिए और चल मजेदार कढ़ाई पलट चपकते में वक्त कैसे गुजर जाता है अभी कल ही मैं बिहार की थी। और आज मेरी बेटी शादी करके यहाँ से रुख्स हो रही है बेगम साहबा अभी कल ही को 25 साल गुजर गए लेकिन देखो इस सारे सफर में दो बातें बिल्कुल नहीं बदली एक मैं और एक कॉन्टिनें ट्रेवल कल भी तुम्हारी टिकट वही से ली थी और आज भी अपनी गुड़िया की टिकट वहीं से ली है कॉन्टिनें ट्रेवल फ्रॉम बचपन टू बचपन यूर चीपेस्ट एंड रिलाशन कनेक्टिंग कागज पे लिख लें जो ना पढ़ सके और उस कलम से लिख लें जो ना मिट सके शायर की मुराद फोन से है सेवन वन थ्री थ्री थ्री फोर एट एट टू एट सेवन वन थ्री थ्री थ्री फोर एट एट Two eight or visit continentstravel.com. टेक्सेस जूसी प्लेटर आपके शहर ह्यूस्टन में जहाँ इनके मेन्यू में शामिल है हर चीज जबिया हलाल इनके मेन्यू में शामिल हैं कॉम्बो मेन्यू पाकिस्तानी इंडियन डिशेस, स्पेशल मेन्यू किड्स बीन पास्ता, प्लेट्स, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम एंड एपेटाइज़र। टेक्सेज जूसी प्लेटर की लोकेशन है 9826 वेस्ट बेल्फोर्ड एवेन्यू ह्यूस्टन टेक्सेस और इनके टाइमिंग सुबह दस बजे ऐसी रात दस बजे तक प्लीज कॉल फॉर ऑर्डर थ्री टेक्सेस जूसी प्लेटर पुलिस ऑफिसर एक कंप्लेंट है मेरे साथ ज्याती हुई है अरे क्या हुआ आज मेरी शादी होने वाली है और किसी ने मेरा केक चुरा लिया अरे क्यों चिंता करते हो रेड बेक शॉप है ना? ये कौन है रेडबेरीज बेक शॉप वो जगह है जहाँ पे तुम्हें हर किस्म के केक्स मिलेंगे ब्लैक फोरेस्ट चॉकलेट चॉकलेट ट्रॉफल पिस्टेशियम व्हाइट चॉकलेट रासबेरी स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्रूट फाइन ऐपो मैंगो मोका कॉफी चॉकलेट मूस और माई फेवरेट फ्रेस ऑफिसर का 3th 1 cross drive suite B in Tucson near Office Depot Like your order for weddings birthdays anniversaries or any other event at 8322529000 catering22529000 832 or visit redberriesbiteshop.com साथ <laughs> समंदर पार से दूर अपने घर बार से साथ समंदर पार से दूर अपने घर बार से गूंजे वतन के गीत गूंजे वतन के गीत ये है रेडियो संगीत ये है रेडियो संगीत हाँ वेलकम वेलकम बैक और और और आप लोग सुन रहे हैं आफ्टरनून विद कमल कमल मैं हूं आपकी होस्ट मेरी डूटी वही सेम है आपको एंटरटेन करना अपडेट रखना और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर भी कर देना सो लेट्स जंप राइट इन टू अ मिक्स ऑफ न्यूज इमोशंस एंटरटेनमेंट और थोड़ी सी आरजी स्टाइल बातचीत बसंत इज बैक इन लाहौर साल के बाद गवर्नमेंट है, like है और कोई भी 18 से छोटा बच्चा पतंग नहीं उड़ा सकता एवरी काइट एवरी वेंडर सब रजिस्टर्ड होंगे with QR codes और अगर किसी ने rule break किया तो तीन ऐसी पाँच साल तक की jail और up to ट्वेंटी lakh rupees फाइन भाई बसंत का मजा तो है लेकिन इस दफा पतंग ऐसी ज्यादा क्यू आर कोड उड़ाते नजर आएंगे लोग लाहौर लो वाले better follow the rules वर्णा डोर ऐसी ज्यादा कानून खींचेगा आपको अगर आप में से किसी का लाहौर जाने का प्लान है तो बस ठीक है बसंत की तैयारी करके जाएं या बसंत के लिए मेंटली प्रिपेयर जाएं पॉटर हैरी पॉटर बॉयज री यूनाइटेड मूविंग टू समिंग मैजिकल लिटरलीफ्टर फोर्टीन ईयर्स डेनियल रेडक्लिफ एंड टॉम फेलटन हमारे अपने पॉटर और जैको मेल्फे रीयूनाइटेड इन न्यूयॉर्क बोस्ट टूगेदर एट दीमियर ऑफ मेरे रोल अलॉन्ग जहां रेडक्लिफ लीड रोल कर रहे हैं फैंस के लिए ये मोमेंट बिल्कुल जैसा था, एक में, events, सच बताऊ तो चाइल्ड हुड रिफ्रेश नाउ समिंग सीरियस बट इम्पोर्टेंट दिया मिर्जा ने बॉलीवुड की एज बाइसनेस को सीधा क्वेश्चन कर दिया शी सेट कि मेल एक्टर्स गेट पेयर्ड विद वेमेन हाफ देयर एज बट ओल्डर वेमेन कभी यंग मेल लीड्स के साथ कास्ट नहीं होती एंड शी इज राइट ये बिल्कुल ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं या आपको दुनिया भर के हर वुड में मिलेगा मतलब हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मिलेगा कि मर्द की उम्र कितनी ही बढ़ती जाए लड़कियां छोटी से छोटी उनके साथ हीरोइन आ सकती हैं पर जहां खातिन की जहां तक बात है उनके साथ कभी यंग हीरोज़ को कास्ट नहीं किया जाता दिया ने कहा कि मैं 40 पर अभी मतलब मैं 40 पर भी अपनी लाइफ का बेस्ट वर्क कर रही हूं तो फिर प्रॉब्लम क्या है अगर एक एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता तो चलो तब रिप्लेसमेंट हो या तो वो बहुत ही ओवर एज लगे तो रिप्लेसमेंट हो मतलब माजरत के साथ जो भी चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो आप सब जानते हैं वो नाम जो एक्टर्स अभी लीड कैरेक्टर्स कर रहे हैं क्या वो लीड कैरेक्टर्स करने वाली एज में है वो मर्द आप लोग दिल पे हाथ रख के सारा जवाब दे दें इस बात का ऑनेस्टली शी स्पोक फॉर सो मेनी विमेन इन द इंडस्ट्री विजिबिलिटी डिग्निटी रिप्रेजेंटेशन सबके लिए इक्वल होना चाहिए क्यूडोज तो दिया फॉर स्पीकिंग फेयरलेसली और दोस्तों मनोज बाजपाई ने भी एक बड़ा सच बोला उन्होंने कहा कि उनको कभी वो पे नहीं मिलता जो बिग स्टार्स शाहरुख और सलमान को मिलता है और ही जोक्ट सैड हिस्ट्रिल वर्क ऑन लोफीज फॉर फिल्म ही बिलीव इन लाइक जुगनू ये होते हैं असली आर्टिस्ट जिनके लिए पैसा सेकंड आर्ट फर्स्ट रिस्पेक्ट मनोज सर लेकिन बात एक्चुअली ये है कि दिल की बात तो मनोज बाजपेई ने कह ही दी ना एंड मूविंग टू अ लिटिल स्पाइसी स्टोरी जब वीरिया सऊद ने संगीता को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया फॉर मैं रिलेटेड टू सऊद एंड मीरा जवेरिया ने कहा कि ये सिर्फ चीफ पब्लिसिटी स्टंट है और उन्होंने अपनी मैरिज की स्ट्रेंथ और ट्रस्ट को हाईलाइट किया पब्लिक का रिएक्शन मिक्स है लेकिन एक बात क्लियर है जवीरिया बैकिंग डाउन। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्या है तो कंट्रोवर्सी कुछ यू है की रिसेंटली एक शो में जो की इमरान अशरफ होस्ट करते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस शो का नाम मेरे जहन से निकल गया खैर वो शो वो होस्ट करते हैं उसमें संगीता जो कि फिल्म डायरेक्टर भी है एक्ट्रेस भी है वो आई थी एज अ गेस्ट और उन्होंने उसमें एक किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने रेशम को एक मूवी में कास्ट किया था और सऊद और मीरा भी जो थे उस मूवी में थे लेकिन मीरा नहीं चाहती थी कि रेशम के साथ काम करे और कुछ इस किस्म की जरा बातचीत उन्होंने बड़े खुल के वो किस्सा उन्होंने टीवी पे बता दिया जिसकी वजह से जो जवेरिया सऊद है वो काफी भरम हो गई कि आपने पास्ट की बात को कैसे खींचा और किस तरह से आप सामने लेकर आई खैर रील में आजकल ये बहुत वायरल है तो मैंने अब आपको बताया है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक क्लिप आपको देखने को मिल जाएगा एंड फाइनली श्रोधा कपूर इज अ ब्रांड न्यू एरा, एराशीज लॉन्चिंग हर ओन प्रोडक्शन हाउस एंड हैजरेडी अनाउंस टू फिल्म अस्टोरी ऑफ वेलर बेस्ड ऑन शहीद विजय सलास्कर अ फैमिली कॉमेडी स्टारिंग अपर शक्ति खुराना। donon films will be co-produced with the super fad studios jinka link hai jinka link her rumored partner rahul mudi se bhi hai shraddha ne kaha this is an incredible new journey and fans are already sending her love and good wishes yeah. शयान ये किस हवाले से आपने कहा है मैं कुछ समझी नहीं हूँ थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मुझे कुछ आइडिया होगा और इसके अलावा मैं क्या कह रही हूँ तो थोड़ी खुशियाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी थोड़ी ताकत बिल्कुल लाइफ की तरह तो सर अब चलते हैं एक और ब्यूटीफुल ट्रैक की तरफ इस मौसम की खूबसूरती की तरह हाँ शयान ऐसा कुछ पता चल रहा है उन्नीस तो है लेकिन तीस होने वाले है करीब वो कौन कौन से कंट्रीज होते हैं अभी जरा इस पर डिस्कशन चल रहा है तो वी नेवर नो कि क्या होने वाला है और आप लोग जाइए जो लोग ड्राइव कर रहे हैं प्लीज एंजॉय दिस ट्रैक से चाह हवा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 ऐसे ट्रेंड की जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जब मैं उसका नाम बताऊंगी ना आप कहेंगे क्या ये कोई खाने की चीज है लेकिन कुछ वेर्ट सा नाम नहीं है अगर खाने की चीज है तो क्या आपने इस ट्रेंड के बारे में सुना है या देखा है शैम्पू सैंडविच ट्रेंड शैम्पू सैंडविच ट्रेंड के बारे में जानते है आप लोग तो वेलकम बैक टू योर फेवरेट सेगमेंट ब्यूटी बातें विद स्टाइल एंड स्माइल मैं हूं आपकी दोस्त आपकी साथी कमल नजर और आज का टॉपिक है बिल्कुल यमी साउंडिंग दी शैम्पू सैंडविच जी हाँ नहीं नहीं खाने वाला सैंडविच नहीं ये हेयर केयर का नया वायरल ट्रेंड है जिसको वोग भी कह रहा है टॉप एक्सपर्ट ट्रिक तो चलिए आज इस नए ट्रेंड की लेयर्स को एक एक करके अन करते हैं नहीं नहीं मैं अपने हाथ से रैप नहीं कर रही मैं कुछ कर, मैं कुछ असल में हो गया था खैर तो नाम सुनकर दोस्तों लगता है कि हेयर के बीच मायो लगाएंगे और ये एक अच्छा सा सैंडविच बन जाएगा बट एक्चुअली इट्स अ अस न्यूयॉर्क सिलोन टेक्निक और अब टिकटॉक पर भी ये सुपर वायरल हो रही है सो वॉट इज अ शैम्पू सैंडविच सिंपल सा देखिए रूल है पहला रूल क्या है मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने करना क्या है गौर से सुनिएगा बहुत ही कमाल है बहुत ही काम आने वाला है और आप लोग दुआएं दे देंगे मुझे यकीन करें तो पहला है कि पहले ट्रीटमेंट या कंडीशनर लगाइए ड्राई हेयर पर बिल्कुल सूखे हुए बालों पर कोई भी जो आप ट्रीटमेंट यूज करते हैं जैसे मास्क वगैरह होते हैं इस तरह की कोई भी चीज अप्लाई कर ले या कंडीशनर लगा लें उसके बाद नंबर टू थोड़ा टाइम दे फिर उसको धो लीजिए रिंस ऑफ कर लें नंबर थ्री फिर शैम्पू शैंपू यूजुअल जिस तरह आप शैम्पू करते हैं और नंबर फोर और फिर एंड में दोबारा ट्रीटमेंट या कंडिश्नर लगाइए समझ गए आप लोग पहले आपने क्या करना है ट्रीटमेंट या कंडीशनर लगाना है फिर उसको वॉश कर लेना है उसके बाद आपने शैम्पू करना है और दोबारा से आप लोगों ने वो स्टेप को रिपीट करना है लाइक ट्रीटमेंट या कंडिश्नर को लगाना है तो ये बन गया आपका सैंडविच बस हो गया आपका शैंपू सैंडविच एक लेयर ट्रीटमेंट बीच में शैंपू फिर एक लेयर ट्रीटमेंट लेयर्ड जस्ट लाइक अ रियल सैंडविच हम <laughs> आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना वायरल क्यों हुआ है वेल वेल वेल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्कैल्प क्लीन होता है एंड से ड्राई नहीं होते कलर ट्रीटेड हेयर का कलर फेड भी कम होता है और कर्ली या वेवी गर्ल्स के लिए मोइस्चर लॉक्ड इन है बेसिकली रूट्स फ्रेश एंड बैलेंस वो ड्राई टैंगल लुक्ड वो भी गया लेकिन एक बात याद रखें अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा फाइन है मतलब बहुत ही पतले हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं बहुत ही हल्के हैं तो ये मेथड जो है ना थोड़ा प्रोडक्ट है तो यूज लाइट सिलीकोन फ्री कंडीशनर्स और एंड यूल बी गुड लेकिन बहुत ही हेवी किस्म के प्रोडक्ट को इस तरह के बालों वाले लोग अप्लाई ना करें वो के एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड किए हैं मैं आपको इजी ऑप्शंस बताती हूँ लग्जरी और बजट दोनों साथ साथ अगर आप लोग लग्जरी पिक्स की बात करें तो सिस्ले पेरे हेयर रिचुअल ब्रिगोए डोंट डिस्पेयर रिपेयर मास्क डिवाइंस नो नो मास्क और एप सुपरशाइन शैम्पू और अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन पे जाना है तो पैलेस एलवाइफ या मंडे हेयर केयर वॉल्यूम शैंपू ये सब मेरे वर्ड नहीं वॉग लिस्ट है यू कैन ट्रस्ट इट अब ऑनेस्टली बताएं हम सब ने कभी ना कभी ऑयली रूट्स और ड्राई एंड्स का दर्द झेला है ऊपर जैसे स्कैल्प Oily, oily सा हो जाता है और नीचे बिल्कुल झाड़ू जैसे ड्राई बहुत ही बुरे लगने वाले बाल शैम्पू सैंडविच इज लिटली मोर मेड फॉर दिस स्ट्रगल अगर आपने ये दोस्तों अगर आप में से किसी ने इस ट्रेंड को ट्राई किया है वाकई अगर किया है तो व्हाट्सएप पे जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक कि आपके क्या रिव्यूज हैं इस शैंपू सैंडविच के बारे में और अगर नहीं किया तो टेल मी विच हेयर इशू बॉडस यू मोस्ट फ्रिस्ट ब्रेकेज ऑयली लेट्स टॉक रियल ब्यूटी रियल प्रॉब्लम्स और अब वाइल वी लेट दिस इंफॉर्मेशन सोक इन लेट्स प्ले अग जिसका वाई भी इतना रिफ्रेशिंग है और यहां आता है आपके लिए ये सॉन्ग एंड हेयर यू गो गई हूँ वापस और मैं लेकर आई हूँ अपने साथ रियल्टर मोहम्मद अली साहब को जिन से हम बातचीत करेंगे गपशप करेंगे और जानेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या सूरत हाल है मार्केट की इस हसीन मौसम में क्या हसीन हसीन खबरें असलाम कैसे है आप वाले सलाम कहती है कमल ठीक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप ठीक ठाक है जी जी अल्लाह का शुक्र आप इस हसीन मौसम में भी काम कर रहे हैं हमारी तरह जी जी बिल्कुल वो तो कहले यादव ने फरमाया काम काम और काम काम काम काम सही बात है बिल्कुल ऐसा ही है तो फिर क्या है मजेदार मजेदार सी खबरें क्या अच्छी खबर है बड़ी जबरदस्त खबरें हैं बस ये कि हमारे जो लिस्नर्स हैं हमारे जो भाई बहन हैं जो घर खरीदना चाहते हैं जी जी ये हम बार बार इसी बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं की ये बेहतरीन मौका है अभी जबरदस्तल्स आई हुई है घर भी मार्केट में काफी मौजूद हैं right. जो प्राइवेट सेलर्स हैं वो भी अच्छे खासे आपको इंसेंटिव भी दे रहे हैं और इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है घरों में हु. और जो बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से तो बहुत ही जबरदस्त इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं अभी मैं परसों गया था यहाँ पे नए बिल्डर्स को मैं विजिट करने जी जी तो आ, हमसे नेगोशिएट किया गया क्लाइंट्स के लिए तो अपू फिफ्टी थाउजेंड डॉलर तक का वो प्राइस में ब्रेक देने को तैयार है ओके okay, राइट right. तो अभी ये बेस्ट टाइम है जो हमारे भाई बहन जो हमारे लिस्नर्स जो अभी घर खरीदना चाह रहे हैं तो कॉल करें एट थ्री टू फोर फोर सेवन फाइव जीरो एट जीरो पे और मजीद इन्फॉर्मेशन लें इंफॉर्मेशन हमेशा ही फ्री होती है नो अपलिकेशन इनशा और जो बेस्ट जो आपके लिए सुनहरी होगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ काम करेंगे और जो बेहतरीन मशवरा देंगे मुफ्त <laughs> बिल्कुल बेहतरीन हो गया है अच्छा मुझे एक बात बताइए जो इंस्पेक्शन और अप्रेजल होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है और ये प्रोसेस क्यों जरूरी होता है इंस्पेक्शन जो है इंस्पेक्शन तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि प्रोफेशनल इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवाई जाए जाके ताकि जो कोई थोड़े बहुत जो डिफेक्ट अगर कोई हैं घर के अंदर तो जी वो हमें मेंशन कर दे और जब इंस्पेक्टर हमें बताता है कि ये ये चीजें इसमें ठीक होने वाली हैं तो फिर हम जो सैलर है उसके साथ और निगोशिएट करते हैं भैया हमें चीजें ठीक करवा के दो तो बायर के लिए बहुत फायदेमंद होती है इंस्पेक्शन और जो अप्रेजल है अप्रेजल का ताल्लुक जो है वो बैंक के साथ जो बैंक आपको लोन देता है वो उसकी अप्रेजल करवाता है टू मेक श्योर के घर की वैल्यू वहां पर है जिस पे जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं ओके राइट राइट राइट तो अगर बायर के पास क्रेडिट हिस्ट्री वीक हो तो क्या वो मतलब घर परचेज कर सकता है उसके बाद भी एक गाइडलाइंस हैं जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो हैं वो एच लोन के लिए फाइव एटी क्रेडिट स्कोर हो ब्लैंड फाइव सिक्सटी पे भी कर देते हैं तो लेकिन यह कि कम से कम फाइव एटी हो तो उसपे तो हो जाता है एफ का लोन जो है जी और अगर किसी का स्कोर इससे भी कम है तो मैं क्रेडिट काउंसलिंग भी करता हूँ तो आप मुझे कॉल करें हम बैठ के डिस्कस करेंगे एक प्लान बनाएंगे स्कोर तकरीबन नाइन्टी परसेंट स्कोर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं वो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जो इसकी वजह से स्कोर जो है वो इतना लो हो जाता है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता राइट बिल्कुल ठीक हो गया तो अच्छा घर बेचने से पहले क्या कॉस्मेटिक चेंजेस करना जरूरी होती है जैसे लाइक पेंटिंग्स पेंटिंग या फिर स्टेजिंग इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं जी डेफिनेटली उससे आपके घर की वैल्यू में इजाफा होता है और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन तो जैसे ही आप घर मार्केट में लाते हैं अगर आप उसको एज प्रजेंटेबल पेश करेंगे तो जो भी uh, आएंगे बायर्स देखने के लिए उनको अच्छा लगेगा तो वो फॉरन ही आपको ऑफर देंगे और अगर उसमें काम होता है तो आजकल बाइस जो है वो मैंने ट्रेंड ये देखा है कि वो रेडी टू मूव इन ज्यादातर जो है ना तकरीबन 90 परसेंट जो लोग हैं वो रेडी टू मूव इन वो उनको फिर ये नहीं होता कि भाई हम घर खरीदें और फिर उसमें काम भी करवाएं तो उसमें वो थोड़ा सा जो है ना वो हेजिटेट होते हैं तो अगर जो सेलर्स है वो अगर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक काम करेंगे तो एक तो घर बिकने में आसानी होगी और उनको okay. तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे और okay. जल्दी भी बिक जाएगा वो ते. सही तो ये जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ होती है रिस्की होती है स्पेशली अब्रॉड बायर्स के लिए प्रॉपर्टी तो ये हमेशा से ही अप्रूवन है कि ये हमेशा से अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाती है uh -huh. और बजाय इसके के जैसे हम अगर स्टॉक वगैरह में डालते हैं तो वहाँ पे तो हमेशा एक तलवार आपके सर पे लगती है तो ही है। बिल्कुल किसकी तरफ से कौन सा बयान आए और वो स्टॉक नीचे चले चला बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। जो रियल स्टेट है ये हमेशा ही अप्रिसन की तरफ ही जाती है अच्छा मुझे बताइएगा की लीज और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है लीज लीज तो आप एक किस्म का रेंट कर लेते हैं ठीक है और, और फ्री, फ्री, फ्री होल्ड क्या होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो आप एक किस्म का जैसे रेंट टू ऑन की तरफ जैसे जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं। तो वो उसमें ये है लेकिन आजकल के अभी आजकल की मार्केट में जो बेस्ट सुनेरियो जो है जी अगर आप क्रेडिट अच्छा है और आपकी इनकम अच्छी है तो आप मैं ये सजेस्ट करूंगा की अभी इस मौके से फायदा उठाएं जो बिल्डर्स जो ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं so, अच्छा इयर एंड okay. है उनकी इन्वेंटरी उनके पास बहुत है और वो आ, अभी 2025 खत्म होने से पहले उनकी कोशिश है कि जितनी ज्यादा इन्वेंटरी कम हो ना अच्छा है तो उसके लिए आ, अभी बेहतरीन मौका है अभी भी हमारे पास एक महीना है तो इसमें अगर हमारे जो भी भाई बहन है जो लिसनर्स है जो घर खरीदने का सोच रहे तो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए अच्छा अभी मुझे अभी अभी अभी मुझे एक मैसेज भी आया कि अभी buyer market है है कि या सेलर मार्केट है तो आपने उससे पहले ही जवाब दे दिया कि ये बायर्स मार्केट है इस वक्त बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल ये बायर्स मार्केट है और इसमें जो बायर्स हैं वो इसका पूरा फायदा उठाए और अपने अपनी फैमिली के लिए इक्विटी को डेवलप करें जैसे ही नेक्स्ट ईयर हो सकता है थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट अगर डाउन हो तो मार्केट की प्राइस जो हैं वो बहुत अप हो जाएंगी तो अभी डबल प्ले करने का बहुत अच्छा मौका अभी जो है बिल्कुल ठीक हो गया और जाने से पहले अगर आप और मजीद कुछ शेयर करना चाहें बताना चाहें प्लीज जी बिल्कुल मैं जैसे की हमेशा कहता हूँ की कंसल्टेशन के लिए कॉल जरूर करें बिल्कुल हेजीटेट नहीं करें मैं आपकी अपनी जबान बोलता हूँ उर्दू भी बोल देता हूँ पंजाबी सिन्धी इंग्लिश में बात करनी चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं जी तो और ये की कोई ऑब्लीगेशन नहीं है कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो कोई इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो आप बिलाजक कॉल करें इन शाह तब और मेरा फोन नंबर वही है एट थ्री टू फोर फोर सेवन फाइव जीरो एट जीरो और एक तो, और सवाल जाने से पहले आया अभी अभी मेरे पास की ये मार्केट कब तक लो रहेगी कुछ आइडिया मार्केट का कुछ पता नहीं है नेक्स्ट ईयर में क्या गवर्नमेंट की क्या चेंजेस आती है तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर <coughs> चली जाती है तो फिर अभी जैसे अगर आप इंटरेस्ट रेट जो है आजकल सिक्स सिक्स एन हाइफ के करीब हैं है right. तो अभी आपको प्राइसेज बहुत रीजनेबल मिल रही है डिस्काउंट तो अच्छे मिल रहे हैं इंटरेस्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं और अगर ये नेक्स्ट ईयर 5.5 पे चला जाता है तो फिर प्राइसिस बहुत बढ़ जाएंगी लेकिन आपके पास रीफाइनेंस का अगर आप अभी खरीदेंगे तो रीफाइनेंस का ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद रहता है ठीक है तो आप उससे अभी कम कीमत पे घर ले नहीं सकते हैं और फिर अगर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट में सफिशेंट कमी आती है तो आप उसको रीफाइनेंस करवा के तो वहां से तो आप किसी वक्त भी फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया बिल्कुल सही सेगैन थैंक यू सो मच आपके तमाम जवाबात का आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी हाँ तो ये थे हमारे साथ रियल्टर मोहम्मद अली साहब जिन्होंने आपको तफसलात बताई उनका नंबर आप लोग नोट कर लीजिए की अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं आप उनसे कुछ भी पूछना चाहते हैं सो यू कैन कॉल एट फोर फोर सेवन फाइव जीरो एट जीरो एट थ्री टू फोर फोर सेवन फाइव जीरो एट जीरो और रफ एस्टिमेट टाइम का आप जो पूछ रहे हैं अभी तक का तो सिचुएशन उन्होंने कहा यही है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उन्हें भी आइडिया नहीं है और सच्ची बात है इस चीज़ को कोई भी नहीं बता सकता है लेकिन इसी बात के साथ है वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का तो चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरा आपका साथ बस थोड़ी सी देर का रह गया है तो जुड़े रहिए बंदे रहिए संगीत के संग संगी राय एफीजेस कल का संगीत कभी कभी मेरे दिल में है। आज का संगीत ये क्या हुआ? और कल का संगीत तेरे يكي पसंद संगीत रेडियो on 1460 AM Health is the greatest wealth and there is a family physician who helps you achieve this Dr Nadia Gadi of Preferred Choice Family Physicians from preventative care to annual checkups cardiopulmonary testing or acute illness care weight management and other health concerns Dr Nadia Gadi provides comprehensive primary care for the entire family Dr Nadia Gadi is certified by the American Board of Family Physicians her office accepts most major insurance providers in including Amber Community Health Choice Marketplace, Molina Marketplace, Medicare and all major commercial insurances. Cash patients are also welcome. Visit Preferred Choice Family Physicians in Sugarland, located at 126 Aldrich Road, Unit A, Sugarland, Texas 77478. Office hours are Monday through Friday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m. For appointments call 832-532-7814. 832-532-7814. रूबी बेटा तुम्हारी बर्थडे आ रही है तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए अब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ वो क्या मुझे आपसे सिर्फ दो चीजें चाहिए एक तो दुआएं और दो हॉट का केक <laughs> लगता है तुम भी सारे दिन संगीत रेडियो प्रोग्राम सुनती रहती हो मैं क्या सारा शहरी संगीत को सुनता है अम्मी पता नहीं कौन ऐसी सुपर मार्केट केक उठा लाई सारा का सारा बच गया हाँ मुझे याद आया तुम्हारी अम्मी बिना और हॉट का केक तो बचता ही नहीं और सब चढ़ कर जाते हैं बेटा जहाँ तक दुआओं का तालुक है तुम सुबह शाम मेरी दुआओं में रहती हो रह गया हॉट के केक का तो वो तुम्हारी बर्थडे पे आ जाएगा अबू आपको हॉट पर्स का पता भी मालूम है बेटा आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है मैं गूगल कर लूंगा लेकिन फिर भी तुम बता दो विजिट हॉट प्रस एट फिफ्टी सेवन हंड्रेडक्राफ्ट एवेन्यू Hot Breads, your desi bakery in town. Integrity Insurance, independent family-owned insurance agency. Work with every carrier in Houston and major carriers statewide. They specialize in Medicare, Medicare Supplement, affordable healthcare, life insurance. Their goal is to help you to make an informed decision and to filter plans who would be a good fit for your insurance needs. For more information, call Integrity Insurance at eight three two five eight two seven four eight two. That is eight three two. Five eight two seven four eight two. Integrity Insurance. Texas Juicy Platter आपके शहर ह्यूस्टन में जहाँ इनके मेन्यू में शामिल है हर चीज जबिया हलाल इनके मेन्यू में शामिल है कॉम्बो मेन्यू पाकिस्तानी इंडियन डिशेज स्पेशल मेन्यू किट्स बी पास्टा प्लेट पिज्जा आइसक्रीम एन एपरटाइजर टेक्सेस जूसी प्लेटर की लोकेशन है नाइन एट टू सिक्स वेस्ट बेलफोर्ड एवेन्यू ह्यूस्टन टैक्सेस और इनके टाइमिंग है सुबह दस बजे ऐसी रात दस बजे तक प्लीज कॉल फॉर ऑर्डर थ्री फोर सिक्स Houston, are you ready to change your taste experience? Dive into bold flavors and innovative dishes at Wok It Out, Asian eats with a Texan twist. From sizzling stir-fry, hearty brisket bon meat, and flavorful fried rice to spicy garlic chicken noodles, Korean sticky wings, and spicy kalsway. Every bite is crafted fresh and 100% halal. Whether you're dining in, grabbing takeout, or feeding the whole family, Wok It Out has something for everyone. Visit us at Five seven zero two Hillcroft Street, Houston, Texas, or call three four six eight nine nine eight nine six five. Walk it out, bold, fresh, flavorful, and halal. Don't just eat, walk it out. Get ten percent off your takeout order. Mention Sangeeth Radio. Hello, this is Muntazaman, your health insurance agent in twenty-five states. If you need health insurance or paying too much for that, call Muntazaman Agency at two eight one three one three six one six zero. Employers with ten or ten thousand employees looking for affordable health plans for your group, call me Muntazaman at two eight one three one three six one six zero. We make health insurance affordable. सुन रहे हैं संगीत रेडियो फोर्टीन सिक्सटी की लहरों पर कल का संगीत कभी कभी मेरे दिल में खयाल है आज का संगीत ये क्या हुआ और कल का संगीत मेरे लिए पीकी पसंद संगीत रेडियो ऑन 1460 सिक्सटी एम और देखते ही देखते बातें करते ही करते आप लोगों तक खबरें पहुंचाते ही ये तीन घंटे कैसे गुजरते हैं ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता और उम्मीद है आज का शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को पसंद आया है तो अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा टू एट वन नाइन थ्री थ्री डबल फाइव डबल फाइव पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए और कल के शो में जैसा कि आप लोग जानते हैं एवरी थर्सडे मेरे साथ मेरे शो में कोई ना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट होता है तो कल के शो में पाकिस्तान से एक सेलिब्रिटी होंगी हमारे साथ जिनका नाम है नाजली नसर जिन्हें आपने धुआं ड्रामे में देखा है और आज कल भी बहुत सारे ड्रामास में देखते हैं कल होंगी वो हमारे साथ उनसे करेंगे गप अगर आप नाजली से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, उनसे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं टू पे नाजली नसर कल के शो में आफ्टरनून डिल्ट विद कमल में होंगी हमारे साथ साथ संगीत रेडियो पे और इसी बात के साथ इसी वादे के साथ कि आप जहां रहेंगे रखेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खिल खिलाते रहिए किसी का दिल ना दुखाइए और अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं प्लीज ड्राइव सेफली साथ खैरियत से घर पहुंच जाइए और अगर किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर सके तो बिल्कुल बढ़िए और बिल्कुल उसके लिए एक अच्छा सा काम कर दीजिए और जानने से पहले आज की अच्छी बात की पैसे का दौर चल रहा है मन देखकर नहीं पैसे का दौर चल रहा है मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की और कल दोबारा से होगी आप लोगों से मुलाकात दोपहर बारह बजे आपके अपने शो में जिसका नाम है आफ्टरनून डिल्ट विद कमल ओनली ऑन संगीत रेडियो तो कल मिलते हैं एक बार फिर तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिजेर चाचा एंड बब्बा दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ मैं भी आश प्यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ छाही है मैं तभी मैं भी छा कहो मैं क्या करूं में तू कह दे हंस के तो, तोड़ दू मैं रस्मों को मर के भी ना भूलूं मैं तेरी कस्मों को मैं तो आया हूँ यहाँ पे बस तेरे लिए तेरा तन मन सब है मेरे लिए है क्या हसी नजारा समा प्यारा प्यारा वे लगा ले रहा प्यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ से छाई है बेताबी Oh my god this is original पक्के तेरी मेरी यंबगी हर बच करूं पूरी तेरी मैं हूँ तेरा जिनी से करके इशारे क्यूत तो दिल तड़पये कभी आए कभी जाए मंजे काए, मंजे काए? ए चल चालू करना प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय गुलाम बम्बे ऑफ जीनत फाउंडेशन यूस्टर और उसके मजाफत में सलातुल असर का वक्त हुआ चाहता है नमाज मोमिन की मिराज है Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, اشهد ان لا